विनय पत्रिका श्री राम वंदना बंदों रघुपति करुणा निधान जाते छूटे भव भेद ज्ञान रघुवंश कुमुद सुख प्रद निषे सेवत पद पंकज अज महेश निज भक्त दया पाथोज भृंग लावण्य वपुष गणित अनंग अति प्रबल मोहतम मार तंड अज्ञान गहन पावक प्रचंड अभिमान सिंधु कुंभज उदार सुररंजन भंजन भूमि भार रागादि सर्प गण पन्नगारी कंदर्प नाग मृगपति मुरारी भव जल अधिपोत चरणार बिंद जानकी द्रवन आनंद कंद हनुमत प्रेम भापी मराल निष्काम काम धुक गो दयाल तैलोक तिलक गुण गहन राम कह तुलसीदास दास विश्राम धाम मैं करुणा निधान श्री रघुनाथ जी की वंदना करता हूँ जिससे मेरा सांसारिक भेद ज्ञान छूट जाए श्री राम जी रघुवंश रूपी कुमद को चंद्रमा के समान प्रफुल्लित करने वाले हैं ब्रह्मा और शिव जिनके चरण कमलों की सेवा किया करते हैं जो अपने भक्तों के हृदय कमल में भ्रमर की भांति निवास करते हैं जिनके शरीर का लावण्य असंख्य कामदेवों के समान है जो बड़े प्रबल मोहरूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य और अज्ञान रूपी गहन वन के भस्म करने के लिए अग्नि रूप है जो अभिमान रूपी समुद्र के सोखने के लिए उदार अगस्त हैं और देवताओं को सुख देने वाले तथा दैत्यों का दलन कर पृथ्वी का भार उतारने वाले हैं जो राग द्वेषादि सर्पों के भक्षण करने के लिए गरुण और काम रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह हैं तथा मूर नामक दैत्य को मारने वाले हैं जिनके चरण कमल संसार सागर से पार उतारने के लिए जहाज है ऐसे श्री जानकी रमण राम जी आनंद की वर्षा करने वाले हैं जो हनुमान जी के प्रेम रूपी बावड़ी में हंस के समान सदा विहार करने वाले और निष्काम भक्तों के लिए कामधेनु के समान परम दयालु हैं तुलसीदास तो यही कहता है कि तीनों लोकों के शिरोमणि गुणों के वन श्री जी ही केवल शांति के स्थान है श्री राम नाम जाप राम राम राम राम राम रटू राम, राम राम जप जी जिहा राम नाम नव देह मोह मन हटी हो पपिहा सब साधन फल कूप सरित सर सागर सलित निराशा राम नाम स्वाति सुधा शुभ शेखर प्रेम पियासाऊ गरज तरज पाशान बरस पवी प्रीति परख जिय जान अधिक अधिक अनुराग उमंग पर पर मित पहचा लें राम नाम गति राम नाम मते राम नाम अनुरागी भय गए हैं जो हो हिंगे ते त्रिभुवन गणियत बढ़ भागी एक अंग मग अगम गवन कर बिलम छिन छाह तुलसी हित अपनो अपने दि से निपधि हे जीव तू सदा राम राम में रमा कर, राम, राम रटा कर और राम राम का जाप किया कर हे मन तू भी राम नाम में प्रेम रूपी नित्य नवीन मेघ के लिए हठ करके पपीहा बन जा जैसे पपीहा कुआ नदी तालाब और समुद्र तक के जल की जरा सी भी आशा न कर केवल स्वाति नक्षत्र के जल की एक प्रेम बिंदु के लिए प्यासा रहता है ऐसे ही तो भी और सारे साधनों तथा उनके फलों की आशा न कर केवल श्री राम नाम के प्रेम रूपी अमृत की बूंद में ही प्रीति कर पपीहे पर उसका प्रेमी मेघ गरजता है डांट बतलाता है ओले बरसाता है वज्रपात करता है इस प्रकार कठिन से कठिन परीक्षा करके पपीहे के अनन्य प्रेम को पूर्ण रूप से परख जब वह इस बात को जान लेता है कि जो जो परीक्षा लेता हूँ क्यों तो इस पपीहे का प्रेम अधिकाधिक बढ़ता है तब उसे स्वाति की भून मिलती है इसी प्रकार भगवान की दया से परीक्षा के लिए कैसे ही संकट आकर तुझे विचलित करने की चेष्टा क्यों न करे तू तो, तो अनन्य मन से श्री नाम नाम श्री राम नाम की ही शरण ग्रहण कर राम नाम में ही बुद्धि लगा राम नाम का ही प्रेमी वन ऐसे राम नाम के आश्रित जितने भक्त हो गए हैं अभी हैं और जो आगे होंगे त्रिलोकी में उन्हें को बड़ा भाग्यवान समझना चाहिए यह राम नाम में अनन्न प्रेम करने का एकांगी मार्ग बड़ा ही कठिन है यदि तू इस मार्ग पर चला जाए तो क्षण क्षण में सांसारिक सुखों की छाया लेने के लिए ठहर कर देर न करना हे तुलसीदास तेरा भला तो अपनी ओर से श्री राम नाम में निरुपधि अर्थात निष्कपट प्रेम के निवाह में से ही होगा राम जप राम जप राम जप बावरे घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे एक ही साधन सब रिद सिद्धि साधिरे ग्रसे कल रोग जोग संजम समाधि रे भलो जो है पूज जो है दाहिनो जो बाम रे राम नाम ही सुवंत सभी को काम रे जग नभ बाटिका रही है फली फूल रे धुआ कैसे धोर हर देख न भूल रे राम नाम छाड़ जो भरोसो करे और रे तुलसी परोसु त्याग मांग क्रूर कौर रे अरे पागल राम जप राम जप राम जप इस भयानक संसार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए थे राम नाम ही अपनी नाव है अर्थात इस राम नाम रूपी नाव में बैठकर मनुष्य जब चाहे तभी पार उतर सकता है क्योंकि यह मनुष्य के अधिकार में है इसे एक साधन के बल से सब रिद्धि सिद्धियों को साथ ले क्योंकि योग संयम और समाधि आदि साधनों को कलिकाल रूपी रोग ने ग्रस लिया है भला हो बुरा हो उल्टा हो सीधा हो अंत में सबको एक राम नाम से ही काम पड़ेगा यह जगत भ्रम से आकाश में फले फूले दिखने वाले बगीचे के समान सर्वथा मिथ्या है धुएं के महलों की भांति क्षण छण में दिखने और मिटने वाले इन सांसारिक पदार्थों को देखकर कर तू भूल मत जा जो राम नाम को छोड़कर दूसरे का भरोसा करता है हे तुलसीदास वह उस मूर्ख के समान है जो सामने परोसे हुए भोजन को छोड़कर एक एक कौर के लिए कुत्ते की तरह घर घर मांगता फिरता है राम राम जपू दास अनुराग कलिन विराग जोग जाग तप त्याग रे राम सुमिरत सब विधि को राज रे राम गो विसारि बोन से ध सिर ताज रे राम नाम महामणि फनि जग जाल रे लिए फनि जिए व्याकुल बिहाल रे राम नाम काम तरु देत फल चार रे कहत पुराण भेद पंडित पुरारीथ को सार रे राम नाम तुलसे को जीवन आधार रे हे जीव सदा अनन्य प्रेम से श्री राम नाम जपा कर इस कल काल में राम नाम के सिवा वैराग्य योग यज्ञ तप और दान से कुछ भी नहीं हो सकता शास्त्रों में विधि निशेष रूप से कर्म बतलाए हैं मेरी सम्मति में श्री राम नाम का स्मरण करना है सारी विधियों में राज विधि है और श्री राम नाम के भूल जाना ही सबसे बढ़कर निषिद्ध कर्म है राम नाम महामणि है और यह जगत का जाल सांप है जैसे मणि ले लेने से सांप व्याकुल होकर मर सा जाता है इसी प्रकार राम नाम रूपी मणि ले लेने से दुख रूप जगत जाल आप ही नष्ट प्राय हो जाएगा अरे यह राम नाम कल्प वृक्ष है यह अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फल देता है इस बात को वेद पुराण पंडित और शिवजी महाराज भी कहते हैं श्री राम नाम प्रेम और परमार्थ अर्थात भक्ति मुक्ति दोनों का सार है और यह राम नाम इस तुलसीदास के तो जीवन का आधार ही है